C I E T N C E R T द्वारा प्रस्तुत है रेडियो बाल पत्री का रंगोली रंगोली कारिक्रम में आप सब का स्वागत है दोस्तों आज इस कारिक्रम में हम आपको कुछ तारवाद्यों से परिचित कराएंगे तारवाद्यों में अनेक वाद्य रहें जिन में 3 वाद्य प्रमुक्त है ये वाद्य हैं सरोध। संतू और सितार हम आपको बतादे दोस्तों तार वाद्य उन वाद्यों को कहते हैं जिन में संगीत की द्वनी निकालने के लिए तारों का प्रयोग किया जाता है साथियों यह ध्वनि है सरोद की भारतीय वाद्य यंत्रों में सरोद का विशेष स्थान है इसे प्राचीन वाद्य शारदा वीणा का विकसित रूप माना जाता है सरोद के विषय में यह भी कहा जाता है कि सन 913 ईस्वी में इब्न अल अब्बास नाम के एक समरकंद निवासी ने इसका आविष्कार किया था उसने अपने इस वाद्य यंत्र का नाम रखा था शरूद इसी शरूद शब्द से बना सरोद इसलिए कहा जा सकता है कि सरोद मध्य एशिया से भारत आया सरोद लकड़ी का बना होता है जिसमें तार लगे रहते हैं इसमें चार प्रमुख तार और चार सहायक तार होते हैं इनके अलावा दो तार आधार के लिए और लगभग एक दर्जन तार अनुगूंज या तारप के लिए होते हैं वादक लकड़ी के एक छोटे टुकड़े से इसे बजाता है जिसे जवा कहते हैं साथियों सरोद की ध्वनि की पहचान अच्छी तरह से कर लीजिए ताकि भविष्य में कभी इसकी ध्वनि यदि आप सुनें तो समझ जाएं कि यह सरोद की ही ध्वनि है तो आइए सुनें सरोद वादन साथियों अब बारी है संतूर की संतूर अपनी सुरीली और मीठी आवाज के लिए सारे संसार में जाना जाता है जब इसे बजाया जाता है तो ऐसा लगता है मानो कल-कल करते हुए झरने बह रहे हैं यह कश्मीर घाटी का वाद्य है कहा जाता है कि यह शततंत्री वीणा यानी 100 तारों वाली वीणा का विकसित रूप है यह वाद्य लकड़ी का बना हुआ होता है इसमें 60 तार लगे होते हैं वादक संतूर को सामने रखकर बैठता है और लकड़ी की दो डंडियों से जो आगे से मुड़ी होती है इसे बजाता है साथियों अब संतूर की ध्वनि की पहचान भी अच्छी तरह से कर लीजिए ताकि जब भी आप इसकी ध्वनि सुने तो समझ जाएं कि यह संतूर की ही ध्वनि है तो आइए सुने संतूर वादन और साथियों, अब हम आपको बताते हैं सितार के विशय में. भारतिय शास्त्रिय संगीत के तार वाद्यों में एक लोगप्रिये वाद्य है सितार. आज सितार का जो रूप जो रूप हमें दिखाई पड़ता है वो शुरू में ऐसा नहीं था इस वाद्य का भी दूसरे वाद्यओं की तरह क्रमिक विकास हुआ ऐसा कहा जाता है कि सितार उत्तर पश्चिमी एशिया से भारत आया सितार सेहतार शब्द से बना है सेहतार एक प्राचीन पर्शियन वाद्य यंत्र था जिसमें तीन तार लगे होते थे सितार को संगीत शास्त्र में त्रितंत्री यानी तीन तारों वाला वाद्य भी कहा गया है आज का सितार इसी सितार का विकसित रूप है आप इसकी ध्वनि की पहचान कर लीजिए साथियों अभी आपने सरोद संतूर और सितार वाद्य यंत्रों के बारे में संक्षिप्त जानकारी हासिल की और इनकी ध्वनि की पहचान भी की अंत में आइए हम आपको इन्हीं वाद्यो को क्रम बदल कर सुनाते हैं आप वाद्यो के नाम पहचानिए तो सबसे पहले सुनते हैं यह वाद्य प्रेचाना आपने हाँ ये संतूर ही था और अब सुनते हैं ये बात दिल ये था सरोद आपने पहचाना और अब सुनिए तीसरा वाद्य शाबाश यह सितार ही था तो साथियों अब आप अच्छी तरह से सरोद संतूर और सितार को पहचान गए हैं है ना एक काम और आप अपने अध्यापक माता-पिता या बड़े भाई-बहन की सहायता से इन वाक्यों को देखें और इनके चित्र अपनी कॉपी में चिपकाएं रंगोली अभी आप सुन रहे थे सी आई ई -E टी एनसीईआरटी -E द्वारा प्रस्तुत यह रेडियो बाल पत्रिका कार्यक्रम संचालन एवं निर्माण परामर्श प्रभुदयाल खट्टर संपादक मंडल अजीत होरो Ramesh Rani Sharma, Tathà Dao Dayal Chaturvedi, Nivedan, Aarti-Bakshi, Dhuanyakan, Bati-Leng-Lindo, Nirmand-Sahiyog, Vandana Arimardhan, Tathà Alek, Nirmand-Evan Prasthuti, Ajit Horo.